शो टॉक अस्वीकृति में उठा हाथ नंबर टू गांधी जी यंत्र केंद्रीकरण विकसित तकनीक के विरोध में थे गांधी जी की 1918 सौ अठारह से लेकर उन्नीस तक की चिंतना को हम देखेंगे तो उसमें बहुत फर्क होता हुआ मालूम पड़ता है वे बहुत सजग ऑब्जर्वर थे वे रोज रोज जो उन्हें गलत दिखाई पड़ता उसे छोड़ते जो ठीक दिखाई पड़ता उसे स्वीकार करते धीरे दीर धीरे उनका यंत्र विरोध कम हुआ था लेकिन समाप्त नहीं हो गया अगर वे जीवित रहते और 20 वर्ष तो शायद उनका यंत्र विरोध और भी नष्ट हो गया होता लेकिन वे जीवित नहीं रहे और हमारा दुर्भाग्य सदा से यह है कि जहां हमारा महापुरुष मरता है वहीं उसका जीवन चिंतन भी हम दफना देते हैं महापुरुष तो समाप्त हो जाते हैं उनकी जीवन चिंतना आगे बढ़ती रहनी चाहिए जहां महापुरुष समाप्त होते हैं वहीं उनका जीवन दर्शन समाप्त नहीं हो जाना चाहिए महापुरुष का शरीर समाप्त हो जाता है उसका जीवन चिंतन देश को आगे बढ़ाते रहना चाहिए लेकिन हम इतने भयभीत हैं हम इतने डरे हुए लोग हैं कि हम चिंतन को आगे ले जाना नहीं चाहते हम चिंतन को वहीं ठोक के रोक देना चाहते हैं जहां मां और उसका शरीर गिर जाता है वहीं हम उसके चिंतन को भी दफना देना चाहते हैं उसके ही विरोध में मैं कह रहा हूं ये प्रश्न गांधी जी का ही नहीं है इस पूरे देश की चिंतन यंत्र विरोधी रही है यंत्र विरोधी हमारी चेतना नहीं होती तो हमने यंत्र बहुत पहले विकसित कर लिए होते हमारे पास बुद्धि की कमी नहीं थी हिंदुस्तान में इतने बुद्धिमान आदमी पैदा हुए जितना कोई भी देश गौरव नहीं कर सकता है बुद्ध और महावीर नागार्जुन और धर्म कीर्ति बसुबंधु और दिग्ना शंकर और रामानुज बल्लभ और निम्बार्क हमारे पास अद्भुत बुद्धिमान लोगों का लंबा सिलसिला है लेकिन इतने बुद्धिमान लोग पैदा हुए लेकिन एक आइंस्टीन और एक न्यूटन ने पैदा नहीं किया तीन हजार वर्ष के इतिहास में हमारे पास एक न्यूटन एक आइंस्टीन कहने जैसा नहीं है आइंस्टीन और न्यूटन से भी महत्वपूर्ण विचारक हमारे पास थे लेकिन हमारे देश के विचार ने कभी भी वैज्ञानिक दिशा में कोई गति नहीं की यह आकस्मिक नहीं है ये एक्सीडेंटल नहीं है इसके पीछे हमारे चिंतन का हाथ है हमारी मान्यता यह है कि मनुष्य को विस्तार से बचना चाहिए हमारी धारणा यह रही कि जितनी चादर हो उस चादर के भीतर अपने पैर से कोड़ कर रखना चाहिए चादर के बाहर पैर नहीं निकालने चाहिए बुद्धिमान हम उसको कहते हैं जो चादर के भीतर रहता है चादर के भीतर हम कितने ही सिकुड़ के रहें हम रोज बड़े होते जाते हैं और चादर रोज छोटी होती चली जाती है जीना एक तीरा और कठिनाई हो जाती है लेकिन चादर के बाहर पैर नहीं फैलाने हैं जीवन का नियम है विस्तार और हमने संकोच के नियम को आधार बनाया हुआ है जो समाज विस्तार के सिद्धांत को स्वीकार किए हैं उन्होंने यंत्र को विकसित किया है क्योंकि यंत्र है मनुष्य का विस्तार हमारे पैर है हम पैर से चलते हैं पैर से हम कितने तेज चल सकते हैं कार हमारे पैर का विस्तार है हमने पैर के लिए और विस्तृत किया और कार तेज गति से दौड़ती है हवाई जहाज हमारे पैर का और भी बड़ा विस्तार है अंतरिक्ष यान हमारे ही पैर का और भी बड़ा विस्तार है यंत्र का अर्थ क्या है यंत्र का अर्थ है कि जो मनुष्य को उपलब्ध नहीं है उपकरण उनका विस्तार या जो उपकरण उपलब्ध है उनका विस्तार अगर हम संतोष को स्वीकार करते हैं संकोच को कि जीवन जैसा है जितना है उतने ही चादर के भीतर उसे जी लेना है तो हम कोई यांत्रिक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजिकल माइंड पैदा नहीं कर सकते ये सवाल बहुत बड़ा नहीं है कि गांधी यंत्र के विरोध में है या पक्ष में है चरखा भी यंत्र है दलील तो दी जा सकती कि तकली भी यंत्र है यंत्र तो है ही किसी दिन वे भी मशीन थी आज भी मशीन तो है ही छोटी है अविकसित है दस हजार वर्ष पुरानी है इससे क्या फर्क पड़ता है यंत्र तो है ही नहीं सवाल यंत्र के पक्ष और यंत्र के विरोध का नहीं है सवाल टेक्नोलॉजिकल माइंड और एंटी टेक्नोलॉजिकल माइंड का है सवाल है कि तकनीकी मस्तिष्क में हम विश्वास करते हैं या तकनीक विरोधी मस्तिष्क में हम विश्वास करते हैं चीन ने कोई 3000 वर्ष पहले मशीने ईजाद कर ली थी लेकिन चीन में एक विचारक था लाओत्स्य उसका बड़ा प्रभाव था लाहौत् ने कहा कि यंत्रों की कोई जरूरत नहीं है आदमी परिपूर्ण है परमात्मा ने आदमी को पूरा पैदा किया है उसे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है वो अपने सारे अंगों से ही सारा काम कर सकता है लाहौत् के दर्शन का इतना प्रभाव पड़ा कि 3000 वर्ष पहले जो मशीनें चीन ने विकसित की थी वो वहीं रह गई उनका आगे कोई गति नहीं हो सकी उन्हीं मशीनों को यूरोप ने पिछले 300 वर्षों में विकसित किया और यूरोप ने धन के अंबार लगा दिए चीन ने अगर 3000 वर्ष पहले वे मशीनें विकसित की होती तो चीन शायद आज पृथ्वी पर सभ्यता में अग्रणी हो सकता है लेकिन लाहौद के विचार प्रभाव के परिणाम में यंत्र वहीं ठहर गए और रूक गए हिन्दुस्तान बैलगाड़ी पे चल रहा है हजारों साल से वो जो बैलगाड़ी के चाक का नियम है वही हवाई जहाज का भी नियम है उसमें कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ गया है उसका ही विस्तार है लेकिन हम बैलगाड़ी पर ही रुक गए हमारा मस्तिष्क यंत्र के विस्तार की कामना से भरा हुआ नहीं है और गांधी जी ने जब फिर हमें विकेन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण का क्या मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि छोटे यंत्र बड़े यंत्र नहीं क्योंकि जितने बड़े यंत्र होंगे उतना केंद्रीकरण होगा जितना बड़ा केंद्रीकरण होगा उतने बड़े यंत्रों का हम प्रयोग कर सकते हैं जितनी विकेन्द्रित व्यवस्था होगी उतने छोटे यंत्र होंगे एक एक आदमी जिनको चला सके दो चार आदमी मिलकर चला सके छोटे छोटे गांव में चलाया जा सके विकेंद्रीकरण का अर्थ होगा कि बहुत बड़े यंत्रों का प्रयोग नहीं हो सकता और आने वाली जो दुनिया है वो बहुत बड़े यंत्रों पर निर्भर होगी फिर मेरा यह कहना है कि ये सवाल अगर यंत्रों का ही होता तो मैं गांधी जी का विरोध भी न करता ये सवाल यंत्रों का ही नहीं मनुष्य की चेतना के विकास का भी है शायद आपको पता न हो हम जितने बड़े उत्पादन के यंत्रों का प्रयोग करते हैं मनुष्य के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति और विकास की संभावना उतनी ही बढ़ती ये एकदम से आश्चर्यजनक मालूम पड़ेगा लेकिन आपने कभी ख्याल किया कि एक बैलगाड़ी एक आदमी चलाता है जीवन भर बैलगाड़ी चलाने में कोई बहुत बुद्धिमत्ता के लिए चुनौती नहीं मिलती चुनौती का कोई सवाल नहीं है कोई चैलेंज नहीं है वहां लेकिन उसी आदमी को कल हवाई जहाज चलाना पड़े तो हवाई जहाज मस्तिष्क को ज्यादा चुनौती देता है ज्यादा समझ ज्यादा अवेयरनेस ज्यादा होश ज्यादा कॉन्सियसनेस रखनी पड़े, ज्यादा जटिल चीजों को समझना पड़ेगा ज्यादा जटिल चीजों में व्यवहार करना पड़ेगा जितनी जटिल उलझी हुई जितनी सूक्ष्म जितनी विस्तीर्ण हमें यंत्र के साथ सामना करना पड़ता है हमारे मस्तिष्क को उतनी चुनौती मिलती है और मस्तिष्क उसी अनुपात में विकसित होता है जिन कोमों ने छोटे यंत्रों या गैर यंत्रों के बिना काम चलाया उनकी सामाजिक चेतना और मस्तिष्क के विकास में अवरोध पड़ा है बंदर पहली दफा जो बंदर जमीन पर खड़ा हुआ होगा दो पैर से बाकी बंदर उस पर हंसे होंगे कि बिल्कुल ना समझ लेकिन डार्विन कहता है कि वो बंदर जो दो पैर से खड़ा हो गया पहले तो बंदर हंसे होंगे और उन्होंने समझा होगा कि ये पागल है वो आठ वर्ड भी लगा होगा दो पैर से खड़ा हुआ सब बंदर चार पैर से चलने वाले थे लेकिन जो बंदर दो पैर से खड़ा हो गया उसने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को जन्म दे दिया उसने तकनीक के विकास की पहली सीढ़ी रख दी उसने ये कहा कि दो, जो काम दो पैर से हो सकता है उसको चार हाथ पैर से करना गलत है तकनीक शुरू हो गया उसने दो हाथ मुक्त कर लिए और दो पैर से चलने का काम करने लगा क्या आपको पता है अगर उस बंदर ने दो हाथ मुक्त नहीं किए होते तो मनुष्य की कोई सभ्यता का कभी जन्म नहीं हुआ होता वो जो दो हाथ मुक्त हो गए वो दो खाली हाथों ने मनुष्य की सारी सभ्यता विकसित किए बंदर वहीं रुक गए चार हाथ पैर से चलने वाले दो हाथ पर से चलने वाले बंदर ने जमीन आसमान का फर्क पैदा कर लिया आज कोई कहे कि बंदर और हम एक ही जाति के हैं हमारा मन मानने को राजी नहीं होता हमारे और बंदर के बीच इतना फासला पड़ गया लेकिन ये फासला एक टेक्नोलॉजिकल फर्क से पड़ा कि कुछ बंदरों ने दो हाथ मुक्त कर लिए दो हाथ खाली हो गए स्वतंत्र हो गए काम करने को दो पैर से काम चलने लगा और उन दो स्वतंत्र हाथों ने सारी सभ्यता मकान मंदिर ताज मस्जिदें साहित्य संगीत धर्म इन सब की फिक्र की इस बात की संभावना है कि बहुत शीघ्र मनुष्य समस्त यंत्रों को स्वचालित निर्मित कर लेगा अमेरिका में तो उसका चिंतन और विचार तीव्र हुआ जाता है वो कहते हैं कि आने वाले 50 वर्षों में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि हम यंत्रों से सब पैदा कर लेंगे मनुष्य के श्रम की कोई जरूरत न रह जाएगी मनुष्य खाली हो जाएगा वो खाली मनुष्य क्या करेगा ये हमारे सामने सवाल है अगर अगर सारे यंत्र स्वचालित हो गए और मनुष्य का श्रम उनसे मुक्त हो गया तो मेरी दृष्टि में मनुष्य की चेतना में आमूलभूत परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि पहली दफा चेतना पृथ्वी से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी श्रम से और उस श्रम से शून्य अवस्था में जो खोज जो यात्रा चेतना की होगी वो उन्हें किस लोगों में ले जाएगी कहना कठिन है शायद आपको पता नहीं कि जगत की सारी संस्कृति लीजर विश्राम से पैदा हुई है जगत का सारा साहित्य लीजर विश्राम से पैदा हुआ है जगत में जो भी श्रेष्ठतम उपलब्ध हुआ है वो उन लोगों से उपलब्ध हुआ है जो श्रम से किसी भांति मुक्त हो गए एथेंस में जितनी संस्कृति विकसित हुई वो इसलिए विकसित हो सकी कि एथेंस में स्केक वर्ग गुलामों के वर्ग ने सारा श्रम किया और दूसरे अभिजात वर्ग ने बुर्जुआ ने कोई श्रम नहीं किया वो जो श्रमहीन लोग थे वे भी तो कुछ करेंगे जीने के लिए उन्होंने फिल्सॉफी लिखी उन्होंने सॉक्रटीज अरस्तु और प्लेटो को जन्म दिया भारत में भी भारत में भी ब्राह्मणों ने हिंदुस्तान के सारे साहित्य सारे विचार को जन्म दिया क्योंकि ब्राह्मण श्रम से मुक्त हो गया था अन्य था कोई उपाय नहीं था सूद्रों ने एक उपनिषद लिखी सूद्रों ने एक वेद लिखा सूद्रों ने आयुर्वेद खोजा सूद्रों के ऊपर क्या उपलब्धि है भारत में सूद्र के नाम पर कोई उपलब्धि नहीं है बिचारे क्योंकि वह चौबीस घंटे श्रम में लीन है हिंदुस्तान की सारी संस्कृति का जन्मदाता ब्राह्मण है और ब्राह्मण क्यों है जन्मदाता ब्राह्मण इसलिए जन्मदाता है कि उसके हाथ से सारा श्रम समाप्त हो गया उसका व्यक्तित्व पूरा का पूरा विश्राम में हो गया चेतना को ऊपर उठने का मौका मिल गया चेतना आकाश की यात्रा करने लगी मनुष्य जाति के जीवन में एक आध्यात्मिक क्रांति हो जाएगी उस दिन जिस दिन हम सारी मनुष्य जाति को श्रम से मुक्त कर लेंगे जब तक हम मनुष्य जाति को श्रम से मुक्त नहीं करते हैं तब तक मनुष्य जाति के जीवन में बहुत बुनियादी रूपांतरण नहीं हो सकता है गांधी जी के जो विश्वास हैं उनके हिसाब से मनुष्य जाति श्रम से कभी मुक्त नहीं होगी अगर एक आदमी अपने लायक ही कपड़ा बनाना चाहे तो कम से कम उसे तीन चार घंटे रोज चरखा चलाना पड़ेगा वर्ष भर में अपने लायक कपड़ा बनाना चाहे तो उसे तीन चार घंटे चरखा चला लेना पड़े अगर उसके ऊपर कोई निर्भर एक व्यक्ति है तो उसका चौक आठ घंटे चरखा चलाने में व्यतीत हो जाने चाहिए जो आदमी आठ घंटे चरखा चलाएगा सिर्फ कपड़ा बनाने के लिए वो और भी कुछ करेगा या नहीं और इतनी क्षुद्र चीजों में उसकी चेतना को उलझा देना क्या मनुष्य के भावी विकास के हित में हो सकता है ये प्रश्न सिर्फ चरखा और तकली का नहीं है ये प्रश्न मनुष्य जाति के जीवन में चेतना के जन्म चेतना के विकास का प्रश्न है अभी अमेरिका और रूस ने जो अंतरिक्षयान भेजे उन अंतरिक्षयानों में जो यात्री गए उनका अनुभव आपको पता है उन्होंने लौटकर क्या खबरें दीं? उन्होंने खबरें दी है कि अंतरिक्ष में परिपूर्ण शून्य है सन्नाटा है वहां टोटल साइलेंस है वहां कोई आवाज नहीं क्योंकि वहां कोई हवा नहीं अगर बोलिएगा भी तो ऑट हिलेंगे आवाज नहीं होगी वहां कभी कोई आवाज नहीं हुई अंतरिक्ष परिपूर्ण शून्य है उस शून्य में जाके अंतरिक्ष यात्रियों को क्या अनुभव हुआ कि ये मस्तिष्क पूरा का पूरा फटने लगता है घबराने लगता है इतनी शांति कभी देखी नहीं इतनी शांति कभी झेली नहीं हमेशा शोरगुल आवाज आवाज रात सोते हैं तब भी बाहर आवाजें चल रही हैं उनकी मस्तिष्क को आदत पड़ गई है मस्तिष्क उनसे कंडीशन हो गया है अंतरिक्ष में जाने पर उनको पता चला कि मस्तिष्क तो फट जाएगा इतनी शांति को सहना मुश्किल है तो रूस और अमेरिका में उन्होंने कृत्रिम घर बनाए हैं कृत्रिम कमरे बनाए हैं जिनमें उतनी शांति पैदा करने की कोशिश की है जितनी अंतरिक्ष में है वहां यात्री को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी लेकिन उस कमरे में बैठ के आधा घंटे पंद्रह मिनट में घबरा के यात्री बाहर आ जाता है कि वहां बहुत घबराहट होती है लेकिन धीरे धीरे उस शून्य को सहने की सामर्थ्य उसकी विकसित हो जाएगी उसका अर्थ आप समझते हैं उसका अर्थ यह है कि जो लोग अंतरिक्षयान में यात्रा करेंगे उनके मस्तिष्क की बनावट में बुनियादी फर्क हो जाएगा उतनी शांति को सहने के कारण और ये हो सकता है कि एक बिल्कुल दूसरे तरह से मनुष्य का जन्म हो जाए जिसके हमें कोई कल्पना भी नहीं हो सकती जीवन और उत्पादन के साधन वाहन कम्युनिकेशन के साधन अंतथा मनुष्य की चेतना में परिवर्तन लाते आपने देखा जो जंगल में आदिवासी रह रहा है उस आदिवासी ने कोई सकुटीज पैदा किया कोई बुद्ध पैदा किया कोई महावीर पैदा किया कोई गांधी पैदा किया वो कैसे पैदा करेगा उसके उत्पादन के साधन इतने आदिम हैं कि उन आदिम उत्पादनों के साथ मस्तिष्क इतनी ऊंचाइयां नहीं ले सकता है जितनी ऊंचाइयां विकसित साधनों के साथ ली जा सकती आपको ख्याल है आज भी हिंदुस्तान में रथ कृष्णन व्यक्तियों को हम विचारक कहते हैं राधा कृष्ण टीकाकार हो सकते हैं विचारक जरा भी नहीं एक मौलिक विचार को कोई जन्म नहीं दिया है जर्मनी में हाई है या जसपर्श है या शास्त्र है या कामू है या रसल है इनकी कोटि का एक विचारक आप पैदा नहीं कर सकते हैं आज आप जिसको विचारक कहते हैं किसको विचारक कहते हैं गीता पर एक आदमी टीका लिख देता है तो विचारक हो जाता है लेकिन गीता पैदा कर सके ऐसा एक विचारक आप पैदा नहीं कर सकते बस टीकाकार पैदा कर सकते हैं उन्हीं को विचारक मान के शोरगुल मचाते रहते हाइडेगर की हैसियत का एक विचारक हम पैदा नहीं कर सकते उसका कारण उसका कारण यह नहीं कि, नहीं कि हमारे पास बुद्धि कम है उसका कारण यह नहीं कि हमारे पास प्रतिभा नहीं है उसका कारण एक हमारा पूरा सामाजिक परिवेश उतनी प्रतिभा को चैलेंज देने वाला नहीं है जहां से हाइडेगर या जसप्रस जैसे लोग पैदा हो सके लेकिन हम बैठे हुए हैं और हमारा विचारक चरखा और तकली की प्रशंसा करता रहेगा और हम विचार करने को राजी नहीं है इस बात के लिए समझ लेना ठीक से कि अगर 50 वर्ष में पश्चिम में सब कुछ स्वचालित यंत्र हो गए अंतरिक्ष की यात्रा शुरू हुई तो इस बात का डर है कि पश्चिम में एक नए मनुष्य का एक नई ह्यूमैनिटी का जन्म हो जाए और पूर्व के लोगों और पश्चिम के लोगों में उतना फासला पड़ जाए हजार दो हजार में जितना बंदर और आदमी के बीच फासला पैदा हो गया लेकिन हमें कोई बोध नहीं है इस बात का हम कहेंगे हम तो स्वावलंबन की बातें कर रहे हैं हम हमेशा से इसी तरह की बातें कर रहे हैं और हमेशा नुकसान उठाते रहे हैं। लेकिन हम जानने को भी राजी नहीं होना चाहते हिंदुस्तान एक हजार साल तक गुलाम था और हजारों साल से निरंतर हारता रहा है जीत का उसमें कभी कोई सपना नहीं देखा जीत का कभी मौका नहीं पाया हम क्यों हारते रहे कभी आपने सोचा हम हारते इसलिए रहे कि जब भी दुश्मन हमारे ऊपर आया उसके पास युद्ध की विकसित टेक्नोलॉजी थी हमारे पास विकसित टेक्नोलॉजी नहीं थी सिकंदर हिन्दुस्तान आया वो घोड़े पर सवार होकर आया पौरुष उससे लड़ने गया पौरुष सिकंदर से कमजोर आदमी नहीं था पौरुष के पास बहादुर सैनिक थे लेकिन पौरुष के पास टेक्नोलॉजी जो थी वह विकसित थी वह हाथियों पर लड़ने गया हाथी कोई युद्ध का अस्त्र नहीं है हाथी बरात निकालनी हो तो बहुत अच्छे हैं, शोभा यात्रा निकालनी हो तो बहुत अच्छे हैं लेकिन युद्ध के मैदान पर हाथी पिछड़ा हुआ साधन है घोड़े के मुकाबले घोड़ा तेज है ज्यादा जानवान है ज्यादा चंचल है थोड़ी जगह घेरता है तेजी से गति करता है सिकंदर के घोड़ों के मुकाबले पौरुष के हाथी आ रहे सिकंदर से पौरुष नहीं आ रहा है और हाथी जब घबरा गए युद्ध में तो उन्होंने अपनी सेनाओं को कुचल डाला बाबर हिन्दुस्तान आया बाबर के पास बारूद थी हमारे पास बारूद का कोई उत्तर नहीं था दूसरे मुल्क में हम लड़ने नहीं गए दूसरे मुल्क के लोग लड़ने आए हम अपने मुल्क में हारते रहे इतनी बड़ी जनसंख्या लेकर हम बैठे परदेश से एक आदमी आएगा कितनी फौजें लाएगा कितनी फौजें ला सकता है और हम उससे अपने मुल्क में हार जाएंगे बारूद का हमारे पास कोई उत्तर न था बारूद से हारने के सिवाय कोई रास्ता ना था हम बाबर से नहीं हारे हम बारूद से हारे बाबर को हराने की हमें हिम्मत न थी लेकिन हमारे पास कोई तकनीक न थी अंग्रेज हिंदुस्तान में आए हमारे पास बंदूकें थी अंग्रेजों के पास विकसित तोपें थी हम अंग्रेजों से नहीं हारे बंदूकें तोपों से हारेंगे ही इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है और अब हम फिर वही बातें किए चले जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं उन्हें बड़े यंत्रों का क्या करना है बड़े विकास का क्या करना है चरखा तकली से चलाना है उसी से चला रहे हैं हम पांच हजार वर्षो से और रोज मांस खाते रहे रोज जमीन चाटते रहे लेकिन वही बातें हम जारी किए हुए? और अगर कोई कहे कि ये गलत है हमें विकास के सारे साधनों का उपयोग करना है हमें बहुत सी बीस वर्षों में सारी दुनिया के साथ खड़े हो जाना है अन्यथा हम कहीं के नहीं रह जाएंगे तो हम उसके विरोध में टूट पड़ेंगे कि हमारे महापुरुष की आलोचना हो गई महापुरुष की आलोचना का सवाल नहीं यह मुल्क की जिंदगी का सवाल है मैं जो विकसित तकनीक के पक्ष में बोल रहा हूं वो इसलिए नहीं कि मुझे चरखे से कोई दुश्मनी न तकली से मुझे दुश्मनी न मैं इस ख्याल का हूं कि चरखे और तकली चलने बंद हो जाने चाहिए जब तक कोई उपाय नहीं है वो चले लेकिन मजबूरी हो उनको चलाना हमारा सिद्धांत नहीं फर्क समझ लेना जरूरी है मजबूरी हो उनका चलाना हमारा सिद्धांत नहीं व्यवस्था हो हमारी हम मजबूर हैं इसलिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो चला रहे हैं लेकिन जैसे हमें मौका मिलेगा हम उनसे मुक्त हो जाएंगे हमारी दृष्टि हो वे हमारे प्रतीक ना बन जाएं हमारी कमजोरी के प्रतीक हो हम नहीं विकसित हो पाए हैं इसके प्रतीक हो उनको हम छाती का स्मज्ञान ना बना लें और ये ना घोषणा करते फिरें कि हम बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं ही खादी से मेरा कोई विरोध है लेकिन खादी को मैं कोई आर्थिक संयोजन का सिद्धांत नहीं मानता हूं खादी कोई आर्थिक चीज नहीं हो सकती खादी का एक एस्थेटिक मूल्य हो सकता है एक सौंदर्यगत मूल्य हो सकता है इसे आदमी को हाथ से बनाई हुई चीज पहनने में रस हो सकता है दुनिया कितनी ही विकसित हो जाए तो भी घर के उद्योग जारी रहेंगे दुनिया कितनी ही विकसित हो जाए होटलों में कितना ही अच्छा खाना बनने लगे तो भी कोई गृहिणी अपने घर खाना बनाना पसंद करेगी और ये भी हो सकता है कि घर बनाया हुआ खाना होटल से अच्छा ना हो तो भी घर के खाने के खाने का आनंद अलग है लेकिन उसका मूल्य एस्थेटिक है उसका मूल्य आर्थिक नहीं है उसका मूल्य वैज्ञानिक नहीं है अगर मेरी माँ मुझे कुछ खाना बना के खिलाती है हो सकता है होटल के रसोई उससे बहुत बेहतर बनाते हो लेकिन होटल के रसोईयों के खाने से मुझे मेरी माँ का खाना अच्छा लगेगा लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये डायटिशियन के हिसाब से ज्यादा बेहतर खाना है मैं इतना ही कहूंगा ये मेरी माँ है और मेरा एक प्रेम है और एक लगाव है इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है इसका संबंध फीलिंग से हुआ डाइट के साइंस से नहीं लेकिन जब मैं ये घोषणा करने लगू की माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना डाइट की दृष्टि से भोज भोजन शास्त्र की दृष्टि से ऊंचा होता है तो फिर मैं गड़बड़ में पड़ गया तो फिर मैं कठिनाई में पड़ गया खादी एक एस्थेटिक मूल्य रखती जिन्हें प्रीति करो वो खादी पहन सकते जिन्हें प्रीति करो वो चरखा चला सकते किसी पर रुकावट डालने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन खादी को आर्थिक संयोजना का इकोनॉमिक प्लानिंग का हिस्सा नहीं समझा जा सकता और खादी को आर्थिक सिद्धांत नहीं माना जा सकता मैं खुद खादी पहनता हूं मुझे खुद दूसरे कपड़े की बजाय खादी ज्यादा पोइटिक ज्यादा काव्यात्मक मालूम पड़ती मुझे खुद खादी में ज्यादा पवित्रता ज्यादा स्वच्छता ज्यादा सफेदी मालूम पड़ती है लेकिन ये मेरी पसंद हुई व्यक्तिगत ये हाबी हो सकती है ये अपना सुख हो सकता है और हाबी के लिए महंगे से महंगा खर्च करना पड़ता है तो खादी काफी महंगा हाबी है काफी महंगी हाबी है जो धोती दस रूपये में मिल सकती है मिल वो खादी की पचास रूपये में मिलेगी और वो पचास में भी सिर्फ इसलिए मिलती है कि कर चुकाने वालों से 15 रुपए लेकर खादी पहनने वालों को चुकाए जा रहे हैं पैंसठ रुपए की चीज 50 रुपए में पड़ती है पहनने वाले को 15 रुपए सरकार दे रही ये हैरानी की बात है जिसको शौक हो वो पैंसठ 70, 80 खर्च करे लेकिन जो खादी नहीं पहनता है उससे 15 रुपए उसकी जेब में से निकालकर मुझे खादी पहनाई जाए ये समझ के बाहर इसका कोई अर्थ नहीं है। ये खतरनाक बात है। लेकिन हम विचार करने को राजी होने को राजी नहीं हम सोचने को ही राजी नहीं है इससे क्या पता चलता है सोचने से इतना भयभीत होने का मतलब क्या होता है इसका साफ मतलब यह होता है कि हम बहुत भली भांति जानते हैं कि इन चीजों पर सोचा तो सोचने में ये चीजें बह जाएंगी ये बच नहीं सकती जब आदमी डरता है कि जिन चीजों पर सोचने से चीजों के मिट जाने का डर है अनकॉन्सियसली वो अनुभव करता है कि हमने सोचा कि यह गई तो वो सोचने से भयभीत हो जाता है। फिर वो कहता है सोचो मत जो है वो ठीक है आंख बंद रखो आंख बंद रखने का मतलब ये है कि आप जानते हैं आंख खोलते से जो दिखाई पड़ेगा वो वही नहीं होने वाला है जो आप समझते रहे वो तथ्य दूसरा है जो आंख खोलने से दिखाई पड़ेगा इसलिए कमजोर लोग आंखें बंद करना शुरू कर देते लेकिन अगर पैर में फोड़ा है और उसे छिपा लें आप हाँ, तो आप स्वस्थ नहीं हो जाते और अगर कोई कहे कि जरा आपका कपड़ा उठाइए और आपका क्यों कपड़ा उठाऊं क्यों तुमने मेरी कपड़ा उठाने की बात की तो उससे भी आप स्वस्थ नहीं हो जाते बल्कि आपकी ये घबराहट बताती है कि कपड़े के पीछे कुछ आप छिपाए हैं जिसे आप जानते भी हैं और नहीं भी जानना चाहते जिसे आप पहचानते भी हैं लेकिन पहचानना भी नहीं चाहते हैं मुकरना चाहते हैं पीठ फैल चाहते हैं जब भी कोई कौम विचार करने से डरने लगती है तो समझ लेना उस कौम ने कुछ बेवकूफियां पाल रखी हैं जिनकी वजह से वो विचार करने से डरती सत्य कभी भी विचार भी करने से भयभीत नहीं होता है असत्य हमेशा विचार करने से भयभीत होता है हमारे महापुरुष असत्य हैं या सत्य? है। अगर उन पर विचार करने से भय मालूम होता है तो तुम समझ लेना कि तुम बहुत भीतर मन में जानते हो कि महापुरुष हमारे बनाए हुए हैं ये असली महापुरुष नहीं लेकिन अगर तुम विचार करने की हिम्मत कर सकते हो तो ही पता चलता है कि तुमने स्वीकार किया है कि महापुरुष में कुछ बल है तुम्हारे विचार करने से वो नष्ट हो जाने वाला नहीं है। जो व्यर्थ होगा वो जल जाएगा हम सोने को आग में डालने से डरते नहीं क्योंकि जो कचरा होगा वो जल जाएगा और जो सोना है वो बच के बाहर निकल आएगा लेकिन कचरा ही कचरा पास में हो तो उसको हम फिर आग में डालने से बहुत डरेंगे मैं गांधी को आग में डालने से नहीं डरता हूं क्योंकि मैं मानता हूं उनमें बहुत कुछ सोना है कचरा जल जाएगा और सोना निखर के बाहर आ जाएगा लेकिन उनके भक्त बहुत भयभीत होते हैं उनके भक्त क्या डरते हैं कि गांधी जल जाएंगे विचार करने से उन पर उनके एक भक्त ने भी चिट्ठी लिखी है कि मैं और कुछ भी करूं कम से कम गांधी को सिर्फ गांधी ने करूं महात्मा गांधी या गांधी जी कहा करूं अब यह थोड़ा सोचने जैसा है ये थोड़ा सोचने जैसा है सुनिए ये थोड़ा सोचने जैसा है कि हम गांधी को गांधी जी कहें इसमें ज्यादा आदर है या गांधी कहने में ज्यादा आदर है परमात्मा के साथ हम जी नहीं लगाते कि परमात्मा जी परमात्मा को हम कहते हैं परमात्मा परमात्मा को हम कहते हैं तू आएंगे आप आएंगे तो मैं आपसे कहूंगा आप परमात्मा से कभी किसी ने आप कहा है परमात्मा को कहते हैं तू हे परमात्मा तू तू तू अनादर नहीं है तू अनादर नहीं है और ना गांधी अनादर है इतना प्रेम है मेरे मन में कि जी लगाने से मुझे नहीं लगता कि गांधी की इज्जत बढ़ती है छोटे मोटे लोगों के साथ जी लगाने से इज्जत बढ़ती होगी गांधी के साथ जी लगाने से इज्जत कम होती है जी हम उनके साथ लगाते हैं जिनके साथ लगाने जैसा भीतर कुछ भी नहीं है बाहर से जी लगा के इज्जत जोड़ देंगे महावीर को मैं महावीर कहता हूं उनको महावीर जी कहने से ऐसा लगेगा कोई किराने की दुकान के मालिक है गौतम बुद्ध को मैं बुद्ध कहता हूं बुद्ध जी लगाने से वो ओछे और छोटे पर जाएंगे गांधी को मैं उसी कोटी में मानता हूं जहां आदमी आपके ऊपर उठ जाता है और तू में प्रविष्ट हो जाता है इसलिए मैं जी वगैरह नहीं लगाऊंगा और न महात्मा कहूंगा लेकिन ये घबराते कैसे हैं लोग की जी नहीं लगाया तो मुश्किल हो गई ये अपनी ही बुद्धि से सोचते हैं वो जितनी उनकी हैसियत है अगर उनसे कोई जी लगाए और आप न कहे तो वो बेचीनी में पड़ जाएंगे बेचारे अपनी ही में वो महापुरुषों को भी सोचते रहते नहीं मैं नहीं लगाऊंगा और आप लगाते हो तो आपसे कहूंगा मत लगाना अपमानजनक है इंसल्टिंग है हम अपने महापुरुष को तो इतने प्रेम से पुकार सकते हैं बीच में जी और आदर सब लगाने की जरूरत नहीं है शायद आपको ख्याल न हो कि हम जब आदर प्रकट करते हैं तो हम क्यों प्रकट करते हैं? जब हम शब्दों में आदर बताते हैं तो क्यों बताते शब्दों में आदर इसलिए बताना पड़ता है कि अगर शब्दों में न बताए तो और तो कोई आदर हमारे पास नहीं है शब्द ही आदर है जब हृदय में आदर होता है तो शब्दों में हम विचार नहीं करते फिक्र नहीं करते और जब हृदय में आदर नहीं होता तो हम शब्दों की बहुत फिक्र करते हैं कि क्या कहा क्या नहीं कहा कौन सा उपयोग किया कौन सा नहीं किया बनट उसका संक्षिप्त नाम जेबीएस वो कहता था जॉर्ज बनट सा उसकी मां मर गई तो उस दिन से उसने जेबीएस लिखना बंद कर दिया सिर्फ बीएस लिखने लगा बनटसा लिखने लगा उसके मित्रों ने पूछा कि तुम जेबीएस क्यों नहीं लिखते हो अब उसने कहा कि सिर्फ मेरी एक मां थी जिसका मेरे ऊपर इतना प्रेम था जो मुझे जार्ज कहती थी वो चली गई दुनिया से अब इतना प्रेम मेरे ऊपर किसी का भी नहीं है कि कोई मुझे जार्ज कहे वो सब मुझे बनटसा कहते हैं बनटसा उतना प्यारा नाम नहीं है मेरी मां उठ गई दुनिया से उत, उसका इतना प्रेम था कि वो मुझसे जार्ज कहती थी वो जार्ज मैंने अलग कर दिया अब कोई भी उसे मुझे बुलाएगा नहीं कोई भी मुझे जांच कहकर नहीं कहेगा बनट साह कहा कि मेरे मां के मरने से मैं पहली दफा बूढ़ा हो गया हूं मेरी मां जिंदा थी तो मैं बूढ़ा नहीं था मुझे लगता था कि मैं भी बच्चा हूं क्योंकि मुझे जांच कहकर बुलाती थी इतना प्रेम था उसका अब मैं बूढ़ा हो गया अब मेरी मौत करीब आने लगी अब मुझे लगता है कि इतना प्रेम कोई भी मुझे नहीं करता है प्रेम के अपने रास्ते हैं श्रद्धा के अपने रास्ते हैं लेकिन जो न प्रेम जानते हैं न श्रद्धा जानते हैं सिर्फ थोथा शिष्टाचार जानते हैं उनको विचारों को प्रेम और श्रद्धा के रास्तों का कोई भी पता नहीं हो पाता है वे शिष्टाचार को ही सब कुछ समझते हैं शिष्टाचार उनके बीच होता है जिनके बीच प्रेम नहीं है। जिनके बीच प्रेम है उनके बीच शिष्टाचार समाप्त हो जाता है महापुरुष हम उसे कहते हैं जिसके साथ समाज का शिष्टाचार समाप्त हो गया उससे हम सीधी सीधी बात कर सकते हैं इसलिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा कि गांधी जी को गांधी जी नहीं कहता या महात्मा नहीं लगाता नहीं कभी नहीं लगाऊंगा लगाने की कोई जरूरत नहीं कुछ मित्रों ने पूछा है कि गांधी जी ने गांधी के विचार ने देश को आजादी दिलाई मैं मना नहीं करता मैं मना नहीं करता कि उन्होंने देश के लिए कितना काम किया शायद इस देश के पूरे इतिहास में किसी एक मनुष्य ने देश के लिए इतना काम नहीं किया है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है इसका ये अर्थ नहीं है कि हम उनके प्रति अंधे हो जाएं। वे भी पसंद नहीं करेंगे कि हम उनके प्रति अंधे हो जाएं। वे भी पसंद नहीं करेंगे कि हम उनके प्रति सोचना विचारना बंद कर दें उनका हमारे ऊपर ऋण बहुत ज्यादा है इसीलिए तो मैं सोचता हूं कौन पर हमें बार बार विचार करना चाहिए उन पर बार बार विचार करने का अर्थ ही यही है कि मैं मानता हूं कि उनका ऋण हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है और उस ऋण से उण होने का एक ही रास्ता है कि हम निरंतर सोचें सोचें निखारें उनके विचार को और उनके विचार में जो श्रेष्ठतम है उसके अनुकूल देश को ले जा सके लेकिन श्रेष्ठतम का पता कैसे चले एक बड़ी जिंदगी बहुत बड़ी जिंदगी है जिंदगी में हजारों लाखों घटनाएं होती हैं उन लाखों घटनाओं में चुनना पड़ता है कि क्या है श्रेष्ठ क्या है भविष्य के योग क्या व्यर्थ हो गया क्या अप्रासंगिक हो गया क्या समय के बाहर हो गया ये सब सोचना पड़ता है महापुरुष भी 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष जीता है तो 70 वर्ष में हजारों घटनाएं घटती हैं वे सारी की सारी घटनाएं देश के भविष्य के लिए उपयोगी नहीं होती नहीं हो सकती हैं उनमें से क्या है छांट लेना है लेकिन हम ऐसे अंधे लोग हैं कि जब हम किसी को महापुरुष कहते हैं तो उसके सब कुछ को महापुरुष मान लेते हैं इससे बड़ी भूल पैदा हो सकती है इससे बड़ी बुनियादी भूल पैदा हो सकती है महापुरुष जो करता है महापुरुष जिस समय में जीता है जिस एक प्रसंगों पर चुनौती झेलता है उसमें से बहुत सा उसी दिन व्यर्थ हो जाता है उसमें से बहुत सा बाद में व्यर्थ हो जाता है शाश्वत बहुत थोड़ा रह जाता है अधिकतम तो कंटेम्पररी प्रॉब्लम होता है इंटरनल प्रॉब्लम तो बहुत कम होता है और गांधी के जीवन में बुद्ध या महावीर की बजाय कंटेम्पररी प्रॉब्लम ज्यादा है महावीर और बुद्ध की बात में सनातन प्रश्न ज्यादा है क्योंकि उन्होंने समाज और जीवन के रोजमर्रा के प्रश्नों को छुआ ही नहीं गांधी ने जीवन और समाज के रोजमर्रा के प्रश्नों को छुआ है गांधी के व्यक्तित्व और विचार में गांधी के कर्म में और जीवन में 90 प्रतिशत सामेक है 10 प्रतिशत सनातन वो सामेिक से हमको छुटकारा करना होगा और सनातन की खोज करनी पड़ेगी लिखा नहीं है कि क्या सनातन है और क्या सामेक है खोज करनी पड़ेगी सोच करना पड़ेगा विचार करना पड़ेगा तांटछाट करनी पड़ेगी जो गांधी व्यतीत हो गए अतीत हो गए उन्हें हटा देना होगा जो गांधी आगे भी सार्थक होंगे कल भी साथ होंगे उनको बचा लेना होगा अंततः निखरते निखरते वही सूत्र शेष रह जाएंगे जो सनातन है जिनका समय से कोई संबंध नहीं जिनका मनुष्य के शाश्वत जीवन से संबंध है तब हम गांधी को निखार पाएंगे लेकिन भक्त अंधा होता है वादी अंधा होता है वो कहता है कि हम पूरा स्वीकार करेंगे या पूरा अस्वीकार करेंगे वो दो बातें मानता है या तो पूरा स्वीकार करेंगे या पूरा अस्वीकार करेंगे जीवन में इस तरह हां और ना में उत्तर नहीं होते जीवन में कुछ स्वीकृत होती है कुछ अस्वीकृति होती है जीवन कोई इकट्ठा और हां और ना नहीं है कि हमने कह दिया हां या हमने कह दिया ना भक्त कहता है कि या तो हम कहेंगे ना कहेंगे कि नहीं मानते गांधी को या कहेंगे कि मानते हैं तो पूरा मानते ये दोनों ही दृष्टियां गलत हैं अंधी दृष्टियां हैं सोचना होगा अपने विवेक से खोजना होगा देखना होगा परखना होगा जांच करनी होगी प्रयोग करने होंगे और तब जो विवेक के अनुकूल बचता जाएगा वही शाश्वत होता चला जाएगा शेष समय की परिधि में खोता चला जाएगा खो ही जाना चाहिए समय के साथ ही वो खो जाना चाहिए जिसे समय ने पैदा किया था लेकिन हम अपने पागलपन में उसको बचा रखना चाहते हैं उससे हमारे महापुरुष को फायदा नहीं होता नुकसान होता है क्योंकि महापुरुष रोज रोज नया नहीं हो पाता ताजा नहीं हो पाता बाथा पड़ जाता है पुराना पड़ जाता है वो जो जो बाथा पड़ जाता है उसे काट देने की जरूरत है ताकि नया ताजा रोज निखर के बाहर आता चला जाए और जिसे हमने प्रेम किया हो जिसे हमने श्रद्धा दी हो वो हमारे लिए सनातन साथी बन सके लेकिन हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं इस तरह से ये नहीं हो सकता है मैं नहीं कहता हूं कि गांधी का हमारे ऊपर कोई ऋण नहीं है कोई पागल होगा जो ऐसा कहेगा ऋण उनका महान है लेकिन उस ऋण के कारण इतने मत दब जाना कि गांधी का जो साम्य एक तत्व है वो हमें सत्य जैसा मालूम पड़ने लगे वो उचित नहीं है किसी मित्र ने पूछा है आप तो गांधी जितने बड़े नहीं हैं तो आप उनकी आलोचना क्यों करते हैं अभी तक कोई तराजू कहीं दुनिया में नहीं है कि तोला जा सके कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है कोई तराजू दुनिया में आज तक विकसित नहीं हुआ कि हम तौल सकें कौन बड़ा है कौन छोटा है सच बात तो यह है एक एक आदमी अपने अपने जैसा है कंपैरिजन की कोई संभावना नहीं है कोई उपाय नहीं है कोई तुलना नहीं है गांधी की किसी से तुलना नहीं हो सकती आपकी भी किसी से तुलना नहीं हो सकती एक साधारण से साधारण आदमी भी अनूठा और अद्भुतीय है न किसी से छोटा है न किसी से बड़ा क्योंकि छोटे और बड़े हम तब हो सकते हैं जब हम एक जैसे हों एक जैसे अगर हम हो तो पता चल सकता है कौन छोटा है कौन बड़ा लेकिन हम में से प्रत्येक अपने जैसा है दूसरे जैसा है ही नहीं इसलिए छोटे बड़े को तोलने की कंपेयर करने की तुलना करने की कोई सुविधा नहीं है गांधी को जब आप बड़ा कहते हैं तब भी आप भूल कर रहे हैं क्योंकि जैसे आपने तोला बड़ा आपने कहा तो आपने तौल शुरू कर दी आपने गांधी को तौल लिया गांधी आपके हाथ से तुल गए फिर कल कोई दूसरा मिल सकता होगा कहेगा महावीर और बड़े बुद्ध और बड़े यही पागलपन तो हजारों साल से चल रहा है जैन कहते हैं कि महावीर से बड़ा कोई भी नहीं बुद्ध कहते हैं बुद्ध से बड़ा कोई भी नहीं मुसलमान कहते हैं मोहम्मद से बड़ा कोई भी नहीं ईसाई कहते हैं जीसस से बड़ा कोई भी नहीं इसी पागलपन से सारी मनुष्य जाति कट गई और नष्ट हो गई फिर वही जारी रखोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा कैसे तय करोगे कौन तय करेगा कौन है निर्णायक जजमेंट कौन देगा जजमेंट आप हाँ तो बे? अगर आप जजमेंट दे सकते हो कि गांधी बड़े हैं तो आप गांधी से बड़े हो गए क्योंकि जजमेंट देने वाला हम मुझसे बड़ा हो जाए आप हो निर्णायक सब तो स्वभाव गांधी खिलौना हो गए तराजू पे आपने रख के तौल लिया कौन किसको तोलेगा ये हमारे सोचने के ढंग व्यक्तियों को तौलने के ढंग निहायत इमेच्योर अपरिपक्व है कोई मनुष्य तोला नहीं जा सकता गांधी तो ठीक है साधारण से साधारण मनुष्य नहीं तोला जा सकता कोई नहीं जानता है कि छोटे से मनुष्य में क्या घटना घटे एक गांव में बुद्ध का आगमन हुआ था गांव में था एक गरीब चम्हार गांव के सम्राट को तो पता चल गया था कि बुद्ध आते हैं लेकिन गरीब चमार को कहा फुर्सत थी कहां पता चला उसे पता भी नहीं था कि बुद्ध आते बुद्ध के आने का पता चलने की भी सुविधा तो चाहिए वो बेचारा दिन भर अपने काम में रहा रात थका मंदा सो गया सुबह अपने झोपड़े में उठा उस चमार का नाम था सुदास उठा झोपड़े के पीछे छोटी सी एक गंदी तलैया थी उठा सुबह तो देखा कि उसने कमल का फूल खेला है बेमौसम का फूल था अभी मौसम नहीं था कमल का वो सुदास बहुत हैरान हुआ फिर बहुत खुश हुआ फूल तोड़ के भागा बाजार की तरफ कि कोई ना कोई जरूर रुपया दो रुपया इस फूल का दे देगा फूल बड़ा था सुंदर था बेमौसम का था जरूर इसके पैसे मिल जाएंगे वो बाजार की तरफ भागा चला जा रहा है कि नगर का जो धनपति था सेठ था नगर सेठ था वो रथ पर बैठा हुआ आ रहा है वो उसके पास जाके खड़ा हो गया उस धनपति ने कहा कि कितना लोग इस फूल का सुदास ने कहा जो भी आप दे देंगे आपकी कृपा उसने अपने सारथी को कहा कि पांच रुपए इसे दे दो सुदास तो हैरान हुआ क्योंकि पांच बहुत ज्यादा थे वो सोचता था एक भी मिल जाए तो बहुत वो तो एकदम हैरान हुआ उसने कहा पांच रुपए? ये बात ही चलती थी कि पीछे से उस देश का वजीर मंत्री वो घोड़े पर सवार आ गया उसने कहा कि बेचना मत फूल फूल मैंने खरीद लिया धनपति जितना देते होंगे उससे पांच गुना मैं दूंगा सुदास तो हक्का पक्का हो गया उसने कहा पच्चीस रूपये आप कहते क्या है साधारण से फूल के क्या बात है आप पांच देते थे धनपति ने कहा कि फूल मैं खरीदूंगा किसी भी कीमत पर वजीर जितना बोलता जाए मैं पांच गुना ज्यादा दूंगा वो तो मांग बढ़ती चली गई और सुदास भौचक का वो ठहराव मुश्किल हो गया तभी राजा का रथ भी आ गया और उस राजा ने का फूल खरीद लिया गया जो भी दाम तू मांगेगा मुंह मांगा दाम दे दूंगा जो तू मांगेगा सुदास कहने लगा कि आप सब पागल हो गए हैं इस फूल की कोई कीमत नहीं हजारों कीमत तो बढ़ चुकी है और आप कहते हैं मुंह मांगा जो मैं मांगूंगा बात क्या है सम्राट सम्राट ने कहा शायद तुझे पता नहीं बुद्ध का आगमन हो रहा है गांव में हम उनके स्वागत को जाते हैं बेमौसम का फूल उनके चरणों में चढ़ाएंगे वो भी हैरान हो जाएंगे कि कमल बेमौसम का फूल बुद्ध के चरणों में ये फूल नहीं चढ़ाऊंगा नगर सेठ ने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकेगा सम्राट फूल को मैंने पहले देखा है पहले मैंने खरीद फरोख शुरू किए मैं पहला ग्राहक हूँ इनका विवाद चलता था सुदास ने कहा क्षमा करिए फूल मुझे बेचना नहीं जब बुद्ध आते हैं गांव में तो फूल मैं ही चढ़ा दूंगा पर वे कहने लगे सुदास तू पागल है क्या जितना पैसा चाहे ले ले तेरी मिट जाए सदा को गरीबी मिट जाए सदा को तेरे जन्म जन्म आगे के बच्चों को भी सुख हो जाएगा जितना मांगे ले ले सुदास ने कहा कि नहीं अब पैसे का क्या करेंगे मैं ही चढ़ा दूंगा बुद्ध को नहीं बेचा फूल सम्राट नहीं खरीद सके गरीब का फूल एक चम्हार का सम्राट तो रख पर पहुंच गए पहले नगर सेठ पहुंच गया वजीर पहुंच गया उन्होंने बुद्ध से जाकर यह कहा कि आज एक अद्भुत घटना घट गट गई एक गरीब आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं जिसके पास कल का खाना नहीं होता उसने लाखों रूपये का लात मार दिया और कहता फूल नहीं चढ़ाऊंगा सुदास आया पीछे पैदल चलता हुआ बुद्ध के चरणों में फूल रख के हाथ जोड़ के सिर पर सिर पैर पर रख के रोने लगा बुद्ध ने का पागल है सुदास तू फूल बेच देना था सुदास ने कहा कि भगवान संपत्ति ही सब कुछ नहीं है संपत्ति से भी बड़ा कुछ है और आपके पैरों में फूल रखकर मुझे जो मिल गया वो मुझे कितनी भी संपत्ति से कभी नहीं मिल सकता सुदास ने अपने भिक्षुओं से कहा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि भिक्षुओं देखो इस सुदास को एक साधारण से जन में भी एक साधारण से मनुष्य में भी परमात्मा का इतना प्रकाश पैदा हो सकता है सुदास है गांव का एक चमहार एक दीनहीन लेकिन इतने प्रेम की संभावना इस सुदास में इतने प्रेम की संभावना इतने श्रद्धा की संभावना इस सुदास में बुद्ध कहने लगे कि मैं घूमता हूं वर्षों से गांव गांव कितने कितने लोग मिले नहीं सुदास तू अद्भुती है तेरा जैसा वस्तु ही कौन कहेगा कौन है बड़ा कौन है छोटा कौन कहेगा किसके भीतर से क्या प्रकट हो सकता है कौन जानता है कौन सा बीज कितना बड़ा फूल बनेगा लेकिन जल्दी से तौलने की हमारी इच्छा बड़ी तीव्र होती नहीं कोई जरूरत है तौलने की गांधी गांधी हैं, मैं मैं हूं आप आप हैं। तौलने का कोई उपाय भी नहीं लेकिन ये गांधी को बड़ा कहने का कारण क्या हो सकता है फिर अगर हम तौल नहीं सकते समर्थ नहीं तौलने में तो ये कहने का कारण क्या हो सकता है कि गांधी महान है शायद आपको इस सीक्रेट का कोई पता ना हो ये एक बड़ा राज है जब हिंदू ये कहता है कि हिंदू धर्म महान है तो आप समझते हैं उसका मतलब क्या है वो ये कहता है कि हिंदू धर्म महान है और मैं हिंदू हूं मैं महान हूं ये तर्क ये तर्क सरणी है जब एक आदमी कहता है भारत भारत पृथ्वी पर सबसे महान देश है तो मतलब आप जानते हैं क्या है वो ये कह रहा है कि भारत सबसे बड़ा देश है मैं भारत का निवासी हूं मैं बड़ा आदमी हूं पीछे अहंकार है इस तुलना के पीछे पीछे ईगो है आदमी बहुत हार है सीधे कि मैं बड़ा हूं तो बड़ी मुश्किल बात वो कहता है मेरा गुरु बड़ा है और बड़े गुरु का मैं बड़ा चेटा हूं मैंने सुनोगे फ्रांस में फिलोसॉफी का एक प्रोफेसर था एक दर्शन शास्त्र प्रोफेसर पेरिस के विश्वविद्यालय में वो दर्शन शास्त्र का अध्यक्ष एक दिन सुबह सुबह आया और अपने क्लास के विद्यार्थियों को कहने लगा तुम्हें तो पता है मैं दुनिया तो का सबसे बड़ा आदमी उसके विद्यार्थियों ने कहा आप बेचारा गरीब शिक्षक था फटे कपड़े पहने हुए था समझ गए उसके विद्यार्थी के हो गए सज्जन पागल दार्शनिकों के पागल हो जाने की संभावना रहती थी दिमाग इनका खराब हो गया मालूम होता। एक विद्यार्थी ने पूछा महाशय आप अपने बाबत कह रहे हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी आपने कहा मैं कह रहा हूं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूं मैं केवल कह रहा हूं मैं तर्क का अध्यापक हूं मैं सिद्ध भी कर सकता हूं विद्यार्थी उनका बड़ी कृपा होगी अगर आप सिद्ध कर सकेंगे उसने क्षणी उठाई और नक्शे के पास जहां दुनिया का नक्शा टंगा था क्लास में उसने कहा कि मेरे बच्चों में से पूछता हूं कि सारी बड़ी पृथ्वी पर सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है वे सभी फ्रांस के रहने वाले उन सब ने कहा कि निश्चित ही फ्रांस इसमें कोई धमदेह है ये तो सुनिश्चित है कि फ्रांस से माहौल कोई भी देश नहीं है उसने कहा तो सब एक बात तय हो गई कि फ्रांस सबसे महान है इसलिए बाकी दुनिया की फिक्र छोड़ो अगर मैं सिद्ध कर सकूं कि फ्रांस में सबसे महान ईमानदार तो हो जाए विद्यार्थी तक भी नहीं कि तर्क कहां जाएगा तो उसने कहा कि फ्रांस में सबसे महान और श्रेष्ठ नगर कौन विद्यार्थियों ने कहा कि पेरिस उसे पैरिस पेरिस रहने वाले उसने कहा तब फ्रांस की भी फिक्र छोड़ दो अब सवाल सिर्फ पेरिस का रह गया अगर मैं सिद्ध करता हूं कि पेरिस में सबसे महान तो बात खत्म हो जाएगी तब तो विद्यार्थियों को शक पैदा होगा कि तो मामला बहुत अजीब है ये कहा जा रहा है और प्रोफेसर ने पूछा कि तेरे में सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय विद्या का केंद्र मंदिर विद्यार्थियों ने कहा कि तो ठीक है विश्वविद्यालय ही सबसे पवित्रतम और श्रेष्ठतम स्थान है तब उनको तर्क साफ हो चुका था उस तस्तम्य का तम में तुमसे पूछते हो आप पेरिस को जाने तो रह गए यूनिवर्सिटी का कैंपस यूनिवर्सिटी के कैंपस में सबसे श्रेष्ठतम विषय और डिपार्टमेंट कौन सा है सभी विद्यार्थी फिलॉसफी के विद्यार्थी थे उन्होंने कहा सभी और उसने कहा कि तब तुम समझो मैं फिलॉसफी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं इतना लंबा तर्क इस छोटे से मैं को तो सिद्ध करने के लिए लेकिन आदमी की चालाकियां कमिंगनेस पहचानना बहुत मुश्किल है वो कहता भारत एक मौन देश है और उसके भीतर जा पूछो उसके पेड़ में तो ये कह रहा है कि मैं मूट बनरसा ने एक बार अमेरिका के दौरे में ये कहा कि ये गलेलियो ये कुपैरिकस ये वैज्ञानिक सब गलत कहते हैं सूरज ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है पृथ्वी सूरज का चक्कर नहीं लगाती अब इस बीसवीं सदी में कोई ये बातें करेगा तो पागल समझा जाए बनसा को लोगों ने पूछा आप क्या कह रहे हैं तीन साल पहले लोग ऐसा जरूर मानते थे कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है लेकिन अब तो यह सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है आपके पास दलील क्या है जो आप कहते हैं कुपन्नी का गलीलियों सब गलत बनट साने का दलील साफ है जिस पृथ्वी पर बनटता रहता है वो पृथ्वी किसी का चक्कर कभी नहीं लगाता उसने हमारे अहंकार पर बड़ा गहरा मजाक कर दिया कह दिया कि सूरज ये लगाता होगा चक्कर क्योंकि मैं बनटता इस पृथ्वी पर रहता हूं मेरे रहने की वजह से यह पृथ्वी किसी का चक्कर लगा सकती है असंभव यही है सेंट्रल वर्ल्ड का यही पृथ्वी सारे जगत का केंद्र है सारा जगत इसका चक्कर लगाता है पृथ्वी का केंद्र में हूं जाज बनट साहब हर आदमी का तर्क यही है भारतीय कहता है भारत महान है चीनी कहता है चीनी महान है तुर्की कहता है तुर्क है मामला क्या है हिंदू कहता है हिंदू महान है मु मुसलमान कहता है मुसलमान महान है जैन कहता है महावीर महान ईसाई कहता है जीसस महान मामला क्या है मार्क्सिस्ट कहता है मार्क्स महान है गांधीवादी कहता है गांधी महान है, है मामला क्या है न गांधी से किसी को मतलब न मार्क्स से किसी को मतलब न महावीर मतलब, से किसी को मतलब न भारत से किसी को मतलब न चीन से किसी को मतलब मतलब उस मैं से है कि मैं जाऊं जिस केंद्र पर उस केंद्र से संबंधित सब महान है क्योंकि मैं महान नहीं गांधी को नहीं तौलते हैं आप न महावीर को न बुद्ध को तरकीब से अपने को तौल रहे हैं और अपने को केंद्र पर खड़ा कर रहे हैं ये तरकीबें बड़ी अधार्मिक है ये तरकीबें बड़ी अपवित्र है लेकिन इनका हमें होश भी नहीं आता है रसल ने एक किताब लिखी और किताब में उसने ये बात लिखी भूमिका में कि मेरी किताब को पढ़ने वाले आप जो सज्जन हैं अपने रीडर को अपने पाठक को उद्बोधन किया कि मेरे प्रिय पाठक आप जिस देश में पैदा हुए हैं उस देश से मान कोई भी देश नहीं उसको कई मुल्कों से पत्र पहुंचे क्योंकि बैटल रसिल की किताब किताबें सारी दुनिया में पढ़ी जाती उसने भूमिका में लिखा कि मेरे प्रिय पाठक आप जिस देश में पैदा हुए हैं उस देश से मान कोई भी देश नहीं है कई मुल्कों से पत्र पहुंचे उसके पास पोलैंड से एक स्त्री ने लिखा कि तुम पहले आदमी हो जिसने पोलैंड की मानता को स्वीकार किया है जर्मनी से किसी ने लिखा कि शाबाश तुमने स्वीकार कर लिया कि जर्मनी महान है क्योंकि उसने तो मजाक किया था वो मजाक कोई भी नहीं समझे वो समझे कि हमारे मुल्क की प्रशंसा की जा रही हमारे मुल्क की प्रशंसा नहीं हमारी प्रशंसा मेरी प्रशंसा और जो आपको भय मालूम पड़ता है कि गांधी की आलोचना मत करो बुद्ध की आलोचना मत करो मोहम्मद की आलोचना मत करो नहीं दंगा हो जाएगा वो आपका मोहम्मद बुद्ध और गांधी के प्रति प्रेम नहीं उनकी आलोचना से आपके अहंकार को ठेस पहुंचती है उसकी वजह से आप पीड़ित और परेशान हो उठते हैं ये योग्य नहीं है ये हितकर नहीं है ये कल्याणदायी नहीं है इससे मंगल सिद्ध नहीं होता मैंने ये जो कुछ बातें कही एक मित्र मेरे पास आए उन्होंने कहा कि मैं काका काले करके पास गया था तो काका काले करने का मेरे बाबत कहा कि अभी उनकी उम्र कम है इसलिए गड़बड़ बातें कह देते हैं जब उम्र बढ़ जाएगी तो बिल्कुल ठीक बातें कहने लगेंगी वो मित्र मेरे पास खबर लेके आए कि काका कालेकर का करने ऐसा कहा है मैंने उनसे कहा काका कालेकर ऐसी कहना कि जब शंकराचार्य ने तैतीस वर्ष की उम्र में बुद्ध का खंडन और आलोचना की तो लोगों ने कहा इसकी उम्र कम है उम्र बड़ी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा जब जीसस ने तीस वर्ष की उम्र में यहूदियों की आलोचना की तो यहूदियों ने कहा यह पागल छोकरा है आवारा है इसकी उम्र अभी कम है उम्र बढ़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा जब विवेकानंद ने 33-34 वर्ष की उम्र में वेदांत की व्याख्या की तो वेदांत के बूढ़े गुरुओं ने कहा अभी ना समझे अभी कुछ समझता नहीं उम्र कम ये उम्र की दलील बड़ी पुरानी लेकिन उम्र कम होने से न कोई गलत होता और न उम्र ज्यादा होने से कोई सही होता है उम्र से बुद्धिमत्ता का कोई भी संबंध नहीं है काका कालेलकर यह कह रहे हैं कि अगर जीसस क्राइस्ट 80 साल तक जीते तो ज्यादा बुद्धिमान हो जाते वे ये कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट 33 साल की उम्र के थे इसलिए मंदिर में घुस गए और मंदिर में ब्याज खाने वाली दुकानों के तख्ते उलट दिए और कोड़ा उठा के उन्होंने पुरोहितों को मार के मंदिर के बाहर निकाल दिया अगर जीसस ज्यादा उम्र के होते तो इस तरह की नासमझी कभी नहीं कर सकते काका का, का लेकर उनकी जगह होते तो इस तरह की नासमझी वो कभी भी नहीं करते उनकी उम्र ज्यादा है लेकिन उम्र ज्यादा होने से बुद्धिमत्ता नहीं बढ़ जाती है उम्र ज्यादा होने से सिर्फ चालाकी और कनिंगनेस बढ़ जाती है मैं भी जानता हूं मैंने गांधी की आलोचना की उसी दिन सुबह दो मित्रों ने मुझे आके कहा कि आप ये बात ही मत करिए अन्यथा गुजरात की सरकार नारगोल में 600 एकड़ जमीन देती है वो बिल्कुल बंद कर देगी बिल्कुल नहीं देगी अभी बात मत करिए पहले जमीन मिल जाने दीजिए फिर जो आपको कहना हो कहना वो कहने लगे आपकी उम्र अभी कम है आपको पता नहीं जमीन खो जाएगी मैंने उनसे कहा भगवान करे मेरी उम्र इतनी ही नासमझेगी बनी रहे ताकि सत्य मुझे संपत्ति से हमेशा मूल्यवान मालूम पड़े वो जमीन जाए जाने दे मुझे जो ठीक लगता है मुझे कहने दें भगवान न करे इतना चालाक में हो जाऊं कि संपत्ति सत्य से ज्यादा मूल्यवान मालूम पड़ने लगे मुझे भी दिखाई पड़ता है काका कालेलकर कोई दिखाई पड़ता है ऐसा नहीं मुझे भी दिखाई पड़ता है कि गांधी की आलोचना करके गाली खाने के सिवाय और क्या मिलेगा अंधा नहीं हूं इतनी उम्र तो कम से कम है कि इतना दिखाई पड़ सकता है कि गाली मिलेगी लेकिन कुछ लोग अगर समाज में गाली खाने की हिम्मत न जुटा पाए तो समाज का विचार कभी भी विकसित नहीं होता है कुछ लोगों को यह हिम्मत जुटानी ही चाहिए कि वो गाली खाएं प्रशंसा प्राप्त करना बहुत आसान है गाली खाने की हिम्मत जुटानी बहुत कठिन है श्री ढेबूर भाई ने मुझे उत्तर देते हुए किसी मीटिंग में भी कहा है कि मैं गांधी जी को समझ नहीं सका हूँ इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ मेरा उनसे निवेदन है कि प्रशंसा तो बिना समझे भी की जा सकती है आलोचना करने के लिए बहुत समझना जरूरी होता है प्रशंसा तो उतने भी पूंछ हिला के जाहिर कर देते हैं उसके लिए कोई तो बहुत बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है लेकिन आलोचना के लिए सोचना जरूरी है विचार करना जरूरी है हिम्मत जुटानी जरूरी है और अपने को दाव पर लगाना भी जरूरी है अब गांधी से मेरा झगड़ा क्या होगा गांधी से झगड़ के मुझे फायदा क्या हो कोई भी तो फायदा नहीं हो सकता नुकसान हो सकता है अखबार मेरी खबर नहीं छापेंगे गांवों में मेरी सभा होनी मुश्किल हो जाएगी सब लोग पत्थर फेंक सकते हैं ये सब हो सकता है इससे मुझे क्या फायदा हो जाएगा लेकिन मुझे लगता है कि चाहे कितना ही नुकसान हो जो हमें सत्य दिखाई पड़ता हो उसे हमें कहना ही चाहिए जो हमें ठीक मालूम पड़ता हो चाहे उसके लिए कितना ही हानि उठानी पड़े वो हमें कहना ही चाहिए इस दुनिया को वही थोड़े से लोग आगे विकसित किए हैं जिन्होंने समाज की मान्य परंपराओं की आलोचना की है जिन्होंने समाज के बंधे हुए पक्षपातों को तोड़ने की हिम्मत की है जिन्होंने समाज से विद्रोह किया है वही थोड़े से लोग इस जीवन और जगत को विकसित कर पाए हैं जगत को उन्होंने विकसित नहीं किया जिन्होंने अंध श्रद्धा में अंधी हां भर दी है जगत को विकास उन्होंने किया है जिन्होंने किसी तरह का विद्रोह किया है मेरा आपसे निवेदन है अगर इस देश के हित में आप हैं अगर देश को विकसित होना देखना चाहते हैं तो आपको विद्रोह की विचार की आलोचना की हिम्मत जुटानी ही चाहिए उसके बिना हम अपने देश के भविष्य को स्वर्ण नहीं बना सकते इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वो सही है इसका यह भी मतलब नहीं कि जो मैं कहता हूं वही सत्य है ये तो फिर वही बातलपन्न हुआ मेरे अनुयायी आपसे कहने लगेंगे कि जो मैंने कहा वो सत्य है पहली तो बात मेरा कोई अनुयाई नहीं है क्योंकि अनुयाई जुटाने का सर्कस करने का मुझे कोई भी रस और कोई भी सुख नहीं वो सरकस मुझे पसंद ही नहीं मेरा कोई अनुयायी नहीं मेरे मित्र है लेकिन जब मुझे फ्र पहुंचे कई मित्रों के कि हमको आपके अनुयायी और आपने हमको बड़ा धक्का पहुंचा दिया मैंने कहा तुम अनुयाय बने इसको धक्का पहुंचा अनुयायी नहीं बनते तो धक्का नहीं पहुंचा अनुयायी बने क्यों तुमसे कहा किसने कि तुम मेरे अनुयायी बन जाओ मैं अकेला काफी हूं मेरी बात विचार करने के लिए है, मेरी बात आलोचना करने के लिए आपको आलोचना करने मेरी बात का उसका खंडन करना उसका विरोध करना उससे विचार करना ारी तोड़फोड़ के बाद अगर कोई बात मजबूरी में आपको ठीक दिखाई पड़े तो मानना ऐसे मत मान लेना जल्दी मत मान लेना जल्दी मानने की कोई जरूरत नहीं है मैं देश के विचार को गति देना चाहता हूं देश के विश्वास को नहीं और देश का विचार गतिमान हो जाए तो वो गांधी की भी आलोचना करेगा वो मेरी भी आलोचना करेगा वो किसी की भी आलोचना करेगा लेकिन ये जो लोग देश के विश्वास को तय करना चाहते हैं वो कहते हैं गांधी की भी आलोचना मत करूं मेरे भी हिस्से यही है कि मैं गांधी की आलोचना न करूं तो मैं भी आलोचना किए जाने से बच सकता हूं लेकिन आलोचना से बचने की इच्छा ही कमजोरी और कायरता का लक्षण मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार